श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से मथुरा नाथ पर कृपा श्री रामकृष्ण देव के बालक भाव का दृष्टांत सुस्नी का साग उठाने की बातें सुस्नी एक प्रकार की पत्ती का साग है बंगाल में गीली जमीन में बौधा या साग उपजा करता है इसे खाने से नींद अच्छी आती है रानी रासमणी के कोई पुत्र नहीं था चार कन्याएँ थी उनमें से तीसरी तथा तदुपरांत सबसे छोटी कन्या के साथ क्रमशः मथुर बाबू का विवाह हुआ था यह अवश्य है कि एक की मृत्यु के बाद दूसरे के साथ उनका विवाह हुआ था विषय संपत्ति को लेकर कहीं दामादों में कोई झगड़ा उपस्थित न हो इसलिए बुद्धिमती रानी स्वयं अपने जीवित काल में ही प्रत्येक के लिए जायदादों को बाँट उन्हें चिन्हित कर गई थी इस तरह विषय संपत्ति के बंटवारे के बाद एक दिन मथुर बाबू की पत्नी यानी सेजो गृहिणी बांग्ला भाषा में सेजो शब्द का अर्थ तृतीय है मथुर बाबू की पहली पत्नी रानी रासमणी की तृतीय पुत्री थी इसलिए उनको सेजो गृहिणी के नाम से पुकारा जाता था दूसरे के हिस्से के एक तालाब में नहाने के लिए गई तथा वहां अत्यंत सुंदर सुसनी का साग उपजा है देख कुछ साग तोड़ लाई केवल श्री रामकृष्ण देव ने ही उनको ऐसा करते हुए देखा उनके उस कार्य को देखकर कर श्री राम कृष्णदेव के चित्त में नाना प्रकार के विचार उपस्थित हुए बिना पूछे इस प्रकार दूसरे की वस्तु को सेजोगृहिणी ले गई यह उनका बहुत ही अनुचित कार्य है इस तरह किसी की वस्तु को लेना एक प्रकार की चोरी ही है इस बात का उन्होंने कोई भी विचार नहीं किया दूसरे की वस्तु पर ऐसा लोभ क्यों भाई इत्यादि इस प्रकार जब वे इन बातों को सोच रहे थे उसी समय रानी की जिस कन्या के हिस्से का वह तालाब था उनसे भेंट हो गई तत्काल ही श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया उसे सुनकर तथा सेजो गृहिणी ने मानो बहुत ही अनुचित कार्य किया है एवं तदर्थ ही श्री रामकृष्ण देव अत्यंत गंभीर बने हुए हैं यह देख वे अपनी हँसी न रुक सके विनोद करती हुई वो बोली हाँ बाबा सेजों ने सचमुच ही बहुत अन्याय किया है इतने में ही सेजो गृहिणी भी वहां आ पहुंची वे भी उनके हंसने के कारण को सुनकर परिहास करती हुई बोली बाबा यह बात भी आपने इसे बता दी कहीं वह देख न ले इसलिए तो मैं छिपकर वह साख चुरा लाई थी और आपने उसी बात को इससे कहकर मुझे लज्जित किया इतना कहकर दोनों बहनें खूब हंसने लगी तब श्री राम कृष्ण देव बोले इसमें मेरा क्या दोष है जब विषय संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार बिना पूछे कोई वस्तु लेना उचित नहीं है इसलिए मैंने कह दिया ताकि उसे सुनकर वे जो कुछ करना चाहें करें बाबा की इस बात को सुनकर रानी की पुत्रियां और भी अधिक हंसने लगी तथा यह सोचने लगी कि बाबा का स्वभाव कितना उदार तथा सरल है एक ओर तो बाबा के भीतर इस प्रकार का बालक भाव विद्यमान था और दूसरी ओर हम देखते हैं किसी जमींदार के साथ वाद विवाद उपस्थित होने पर मथुर बाबू के आदेश से लठ्ठ चलने तथा खून हो जाने के कारण संकट में फंसकर कर मथुर बाबू उनके पास आते हैं और कहते हैं बाबा मेरी रक्षा करो बाबा यह सुनते ही सर्वप्रथम तो क्रोधित होकर उन्हें नाना प्रकार से भर्सना करने लगे उन्होंने कहा मूर्ख कहीं का तो नित्य प्रति इस तरह का कोई न कोई उपद्रव खड़ा कर मेरे समीप आकर कहने लगेगा कि रक्षा करो अरे मूर्ख मैं कर ही क्या सकता हूँ जा स्वयं जो कुछ करना हो कर मैं कुछ नहीं जानता तदनंतर मथुर बाबू के विशेष आग्रह पूर्वक प्रार्थना करने पर बोले जा माँ की इच्छा से जो कुछ होना है होगा और वास्तव में ही मथुर बाबू का वह संकट दूर हो गया श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस प्रकार के दोनों भावों के परिचायक ऐसे कितने ही दृष्टांत दिखाई देते हैं उनको देख सुनकर ही मथुर बाबू की यह दृढ़ धारणा बन चुकी थी कि उन्हें धन मान प्रताप आदि जो भी कुछ प्राप्त है वह सब बाबा की कृपा का ही फल है अतः बाबा को साक्षात ईश्वरावतार मानकर राज सम्मान देना तथा उनके प्रति अभिचल भक्ति विश्वास स्थापन करना मथुर बाबू के लिए कोई विचित्र बात नहीं थी भक्ति के पात्र के प्रति अर्थव्यय के द्वारा ही विषयी लोगों की भक्ति नापी जा सकती है विशेषकर मथुर बाबू अत्यंत चतुर समझदार बुद्धिमान विषयी व्यक्ति था प्राय जैसे हुआ करते हैं कुछ कृपण भी थे किंतु बाबा के संबंध में मथुर बाबू मुक्त हस्त होकर अर्थव्यय करते थे इससे यह स्पष्ट है कि वास्तव में ही उनका भक्ति विश्वास आंतरिक था धार्मिक नाटक दिखाने के निमित्त बाबा को अच्छी तरह से सजाकर बैठाने के पश्चात गायकों को पुरस्कार देने के लिए मथुर बाबू दस दस रुपये की गड्डी के हिसाब से एकदम सौ या उससे अधिक रुपये उनके सम्मुख रख देते थे नाटक देखते हुए बाबा जो ही किसी मर्मस्पर्शी गीत को सुनकर मुग्ध तथा भावाविष्ट होते थे तत्काल ही कभी कभी एक साथ सभी रुपयों को अपने हाथों से गायक की ओर खिसकाकर उसको पुरस्कार दे डालते थे मथुर बाबू को तदस किसी प्रकार का असंतोष नहीं होता था बाबा का हृदय जैसा महान है तदनूप पुरस्कार ही दिया गया ऐसा कहकर वे आनंद प्रकट किया करते थे एवं पुनः उसी प्रकार से उनके सामने रुपये सजा देते थे भावमुख में अवस्थित जो बाबा रुपया मिट्टी है मिट्टी रुपया है ऐसा मानकर एकदम निर्लोभ बन चुके थे उनके समक्ष उन रूपयों का रहना कब तक संभव था वे पुनः भाव तरंग की उन्मत्त विहलता में मग्न होकर प्रायः उन सभी रुपयों को एक साथ दे डालते थे तदनंतर यह देखकर कि अपने समीप रूपये नहीं बचे हैं वे अपने रुसाले तथा पहनने के बहुमूल्य वस्त्र तक प्रदान कर केवल भावाम्बर धारण कर बहुधा निश्चल तथा समाधिमग्न हो जाया करते थे उस समय मथुर बाबू भी अपने धन को इस तरह सफल होते देख आनंद विभोर हो बाबा को पंखा झलने लगते